इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है वह धनी हो या निर्धन उसे जन्म से ही सुख दुख घेर लेते हैं जब उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए, तो इसे न तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिए और न दुख में पड़कर घबराना चाहिए यदि तुम किंचित रहोगे तो यदि तुम अकिन रहोगे तो सुख का आस्वादन कर सकोगे जो अकिंचन होता है वह आनंद से सोता जागता है संसार में में अकिंचनता ही आनंद है। यही हितकारक कल्याणमय और निरापद है तथा इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है मैं तीनों लोगों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे ये अकिंचन, शुद्ध और सब ओर से विरक्त पुरुष के समान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता मैंने अकिनता और राज्य को तराजू पर रख कर तोला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही भार अधिक निकला अकिंचनता और राज्य में यह बड़ा भारी अंतर है कि धनमान पुरुष सर्वदा इस प्रकार घबराया रहता है मानो मौत के मुंह में पड़ा हो जो मनुष्य धन को त्याग कर मुक्त स्वरूप हो गया है उसे अग्नि अरिष्ट मृत्यु या चोर किसी का भी भय नहीं रहता वह स्वेच्छा से विचरता है बिना बिछाए पृथ्वी पर सोता है बाह का तकिया लगाता है और शांत से जीवन बिताता है देवता लोग भी उसकी स्थिति करते हैं। धर्मान तो क्रोध और लोभ के कारण अपने आप को भूले रहता है। उसकी निगाह टेढ़ी रहती है मुंह सुख जाता है और भवे चढ़ी रहती है उसे पाप ही पाप सूझता है क्रोध के कारण वह ओठ चबाता है और कठोर भाषण करता है वह यदि सारी पृथ्वी भी देने को तैयार हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा वह सर्वदा लक्ष्मी की ही गोद में रहता है और वह उस मूर्ख को मोह में डालती रहती है वायु जैसे शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है उसी प्रकार लक्ष्मी उसके चित्त को हर लेती है वह अपने को बड़ा रूपवान और धनवान समझता है और ऐसा मानता है कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं इन कारणों से उसका चित्त मतवाला हो जाता है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 अतः अनित्य शरीरों के साथ लगे हुए आदि की ओर न देखकर अपने दूषित आचरणों से अवश्य प्राप्त होने वाले इन महान दुखों के महानपूर्वक चिकित्सा चाहिए। कोई भी मनुष्य त्याग किए बिना न तो सुख पा सकता है न परमात्मा को पा सकता है और न निर्भय होकर सो सकता है अतः तुम सर्वस्व त्याग कर सुखी हो जाओ यदि पहले संपर्क मुनि ने हस्तिनापुर में मुझसे ये बातें कही थी अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है